एक फनकार नमस्ते मित्रों आज के इस एक फनकार कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है गुजरे जमाने की बेहतरीन गायिका जीनत बेगम को वरिष्ठ संगीत प्रेमी उर्जुम खान ने एक बार बताया था कि जीनत बेगम मास्टर अमरनाथ की खोज थी 1937 के करीब पंडित अमरनाथ ने उन्हें गैर फिल्मी पंजाबी गीतों को गाने के लिए मौका दिया था एच और जीनो लेबल आरोप उनके रिकॉर्ड निकलते थे विकिपीडिया आईएमडीबी समेत कई वेबसाइट पर एक सेम नेम कंफ्यूजन है पाकिस्तान में अभिनेत्री जीनत के साथ कंफ्यूजन है लोगों को इन अभिनेत्री का वास्तविक नाम शमीम अख्तर था इनका जन्म मलेर कोटला में उन्नीस में हुआ था वह उनका देहांत 13 दिसंबर 2007 को हुआ था लाहौर में इनकी जानकारी आपको कई जगह दिखेगी गायिका जीनत बेगम के नाम के साथ जो एक सेम नेम कंफ्यूजन है कुछ सूत्रों के अनुसार अभिनेत्री जीनत की जन्म तिथि चौदह अप्रैल 1931 है और गायिका जीनत बेगम की जन्म तिथि ग्यारह नवंबर 1931 है इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सका सुनने पर तो ऐसा नहीं लगता कि जीनत बेगम की उम्र इतनी कम रही होगी जब वे बयालीस के आसपास गा रही थी हां, गायिका जीनत बेगम की पुण्य तिथि जरूर 12 नवंबर उन्नीस बताई जाती है इन्हें याद करते हुए आइए उनके कुछ गीत इस कार्यक्रम में हम सुने जीनत बेगम प्रसिद्ध हुई थी 20 फरवरी उन्नीस को रिलीज हुई लाहौर की पहली गोल्डन जुबली पंजाबी फिल्म मंगती के गीतों से पंडित गोविंद राम के संगीत से सजी इस फिल्म के लगभग सभी गीतों में जीनत बेगम का स्वर था और यह फिल्म खूब चली थी पूरे अनडिवाइडेड पंजाब में इसके गीत लिखे थे प्रसिद्ध पंजाबी कवि नंदलाल नूरपुरी ने और यह फिल्म शौरी पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी रूप के शौरी ने इस मुमताज शांति मजनू मनोरमा शमशाद सतीश बत्रा अभिनीत फिल्म को निर्देशित किया गया था ये जिन शमशाद का मैंने नाम लिया उनका असली नाम शमशाद खान था पूरा ये गायिका शमशाद बेगम नहीं जिन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की थी बल्कि एक एक्टर शमशाद खान थे आइये सुने इस फिल्म के लिए जीनत बेगम द्वारा गाया एक सुंदर गीत हम चंदी छि चल हम चल चंदे हम चल हम चल जुल्फा झुलपा, रिशु दिशमा, आ जाल बनाये। मेरिया झुलपा, तेरिया दिशमा, माँ आ जाल बनाये। मैं मछली तो लैर बन जा मैं मछली तू तो लैर बन जा इसके बाद कई पंजाबी फिल्मों में जीनत बेगम के गीत सुनने को मिले जैसे अप्रैल 1942 में आई फिल्म ग्वानी और 1944 की फिल्म कोयल जिन दोनों का संगीत पंडित अमरनाथ ने दिया था पंजाबी फिल्म गुल से ही मोहम्मद रफी साहब ने अपना डेब्यू किया था जीनत बेगम के साथ सोनिया ओए हीरियए गीत को गाकर यह फिल्म और गीत आज नहीं मिलते पंडित अमरनाथ ही जीनत बेगम को हिंदी फिल्मों में लाए थे यह फिल्म थी उन्नीस की निशानी जो मंगती बनाने वाली शोरी पिक्चर्स ने ही बनाई थी मजनू रागी रूपलेखा स्टारर इस फिल्म के गीत अजीज कश्मीरी ने लिखे थे इस फिल्म के बाद रागिनी की आवाज सी बन गई थी जीनत बेगम आइए सुने इस फिल्म निशानी का ये गीत। में जीनत बेगम ने लाहौर की फिल्मों में बहुत गाने गाए कई गीतों की जानकारी गीत से नदारद है। फिर भी बताते हैं की उन्नीस सौ चौवालीस के आस पास जीनत बेगम बम्बई आकर फिल्मों में गाने लगी थी ऐसी ही एक फिल्म थी उन्नीस सौ छियालीस की फिल्म आई बहार जिसका निर्माण गंगा प्रोडक्शन बम्बई ने किया था और इसे निर्देशित किया था शंकर मेहता ने पंडित अमरनाथ और घटक दोनों ने इस फिल्म का संगीत दिया था और गीत लिखे थे दीना मधोक ने गीत कोश में गायकों की जानकारी नहीं मिलती पर कई जीनत बेगम की आवाज में ही लगते हैं। आइए सुने उनमें से एक गीत जो स्टाइल के हिसाब से पंडित अमरनाथ का ही लगता है When I think of you, I feel so sad. जब मैं गायिका शमशाद बेगम से मिला था तो मैंने उनसे जीनत बेगम के बारे में भी पूछा था उन्होंने बताया था कि जिस तरह वे गुलाम हैदर की आर्टिस्ट थीं, उसी तरह जीनत बेगम पंडित अमरनाथ की आर्टिस्ट थीं। दोनों संगीतकारों में बड़ा कॉम्पिटिशन रहता था जहां शमशाद बेगम के साथ अक्सर मास्टर गुलाम हैदर खुद गाते थे मास्टर अमरनाथ के पसंदीदा पुरुष गायक पंडित शिवदयाल बतीश थे जीनत बेगम का एस टी के साथ गायक दो गाना हम अब सुनेंगे पंडित अमरनाथ के संगीत में बनी फिल्म झुमके से मैं टांगे वाला मैं टाँगे वाला बुल्ली से मैं टांगा लाया मैं हूँ टाँगे हा, वाला हाँ मैं टाँगे वाला बुल्ली से मैं टाँगा लाया मैं हूँ टाँगे वाला <advant Leonardoûle> काते उसको फूक सजा कर टांगे मैं जब जोड़ा सा उसको फूक सजा कर कांगे मैं जब जोड़ा हाँ हाँ टांगे मैं जब जोड़ा घट गया नन्नी जहाँ काज बनुआ घट गया नन्नी जहाँ काज बनवा बढ़ गया मेरा घोड़ा मैं, अ, वाला।, ओ, मैं, ओ, मैं, मैं, ओ, मैं वाला मैं जो अपन वाली जो अपन वाली बोली खाली सबसे मैं जो अपन वाली जो अपन वाली वाला मैं बी पी वानी छटों लागे वाला मैं बीपी सयारी हां हां मैं बीपी सयारी पक्के के तुम्हारे हो दिल सुना दे दिया मो दिल लचे छप्पन मेरी लचे छप्पन मेरी मैं जो बल वाली बोल मैं जो बल वाली में मेरे बैठे कमरिया कमरिया हो संग में मेरे बैठे कमरिया भले भले ललचाए चाय भले भले लल चाय के माखे कैसे अलग बनाए मैं तंगे ओ, मैं तंगे वाला, मैं वाला शमशाद बिगन ने यह भी बताया था कि जहाँ एक और इन आर्टिस्ट्स के बीच कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा थी वहीं एक दूसरे के लिए बहुत आदर और स्नेह भी था इसके चलते शमशाद बेगम ने पंडित अमरनाथ के लिए गाया था और जीनत बेगम ने भी गुलाम हैदर के लिए एक फिल्म में तो जीनत बेगम ने मास्टर गुलाम हैदर के साथ दो गाना भी गाया था जानते हैं वो कौन सी फिल्म थी वो फिल्म थी 1944 की भाई चलिए सुनते हैं वही दो गाना जिसके बोल लिखे थे शातिर गजनवी ने राजा जल राजा जल राजा जी मन में समाजा राजा सजनी मन में समाजा राजा सभी को पता है कि उस दौर में लोकप्रिय गायिका अभिनेत्रियों में नूरजहां का नाम चोटी पर था नूरजहां एक फिल्म में बेनजीर नाम का किरदार निभा रही थी कुछ ऐसी स्थितियां बनी नूरजहां ने फिल्म के लिए तो अपने गीत गीत रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लिए लिए ग्रामो पर ग्रामोफोन के उन्होंने अनंत ठाकुर ने यह जानकारी हर मंदिर सिंह हमराज को दी थी ये वही अनंत ठाकुर है जिन्होंने फिल्म चोरी चोरी निर्देशित की थी यह फिल्म थी उन्नीस सौ पैतालीस की भाईजान जो आज नहीं मिलती और नूर जहां द्वारा गाए गीत इस फिल्म के साथ लुप्त हो गए लेकिन जीनत बेगम का गाया गीत मैं आपको जरूर सुना सकता हूं। संगीत है श्याम सुंदर का और बोल हैं पड़ताऊ लखनवी के क्या सुने तुम्हे देखा है कभी चुप कैसे से तुमे में राव कभी चुप कैसे उन्हें राव कभी रुपये वो बिखड़े तो नहीं तो नहीं हम दिन को मनाने वाले हैं हम दिन को मनाने वाले हैं वो कौन है अच्छा तू ही बता मेहमान जो मैं वाले है मेहमान जो वाले है बस अपनी खुशामत कहने दे बस अपनी खुशामत तू के मिजाज़ को क्या समझे तू सुन के मिजाज को क्या समझे कलियाना बिकाना गंदे कलियाना बिकाना गंदे हम कहां है बिठाने वाले हैं हम कहां है बिठाने वाले हैं वो कौन है हत्या तू ही था का कौन है हत्या तू ही बता मुझे मान लो जाने वाले हैं मुझे मान लो जाने वाले हैं लाहौर के लगभग सभी मुख्य संगीतकारों के लिए जीनत बेगम ने गीत गाए थे उन्होंने कुछ संगीतकारों की डेब्यू फिल्मों के लिए भी गाया था, जो बाद में बंबई फिल्मों का बड़ा नाम बन गए थे उन्हीं में से एक थी हुसैन लाल भगतराम की जोड़ी जिनकी डेब्यू फिल्म चांद के लिए जीनत बेगम ने गाया था इस फिल्म के बोल लिखे थे कमर जलाबादी ने जिन्होंने इस संगीत का जोड़ी के लिए कई गीत बाद में लिखे आइए सुने फिल्म चांद का एक खूबसूरत गीत जीनत बेगम की आवाज़ में जो फिल्माया गया था डेब्यू करती बेगम पारा पर I need help. एक और संगीतकार जिनकी डेब्यू फिल्म के लिए जीनत बेगम ने गाया वो थे संगीतकार विनोद उनकी पहली फिल्म खामोश निगाहें के लिए जीनत बेगम ने गाया था गीत कोश में गायकों की जानकारी नहीं मिलती पर सुनने पर जीनत बेगम की ही आवाज जान पड़ती है इस फिल्म के गीतों के बोल अजीज कश्मीरी साहब ने लिखे थे जिनकी विनोद के साथ जोड़ी कई फिल्मों में आई थी बाद में आइये सुने खामोश निगाहें फिल्म का ये गीत विलक्षण प्रतिभा वाली जीनत बेगम के बारे में कहने वाली बातें और सुनने वाले गीत अभी और भी हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय हो गया है समाप्त इस कार्यक्रम की कभी दूसरी कड़ी में इन सबको शामिल करने की कोशिश करूँगा पर आज के लिए अनुमति दीजिए कार्यक्रम के अंत में मैं जीनत बेगम का गाया एक बहुत ही सुंदर गैर फिल्मी गीत सुनाना चाहूँगा क्या तासीर थी उनके गैर फिल्मी गीतों की भी ये आप इस गाने से जरूर समझ जाएंगे संगीतकार हैं इनायत हुसैन और गीतकार हैं तुफैल होशियारपुरी धन्यवाद